वना हां भगवती श्रुति काविगण आपके स्तुति करते हैं आप चिनमय हैं आप धनधारीय आप हमारे उनवाणीयों को सुनिए देवताओं के लिए इस हवि की रक्षा कीजिए हवि के लिए उन तक पहुंचाइए हे अग्नि आप हवि वाहक हैं आप सत्यमय यज्ञ की बढ़ोतरी करने वाले हैं आप देवताओं तक हवि प्रेरित करने की कृपा करें आप पितरों तक हवि प्रेषित करने की कृपा करें हे अग्नि आप आकांक्षित हैं आप कवि गणों से स्तुत हैं आप हवि वाहक हैं आप सुगंधित हवि को वहन करने की कृपा करें देव गण प्रीति पूर्वक इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें पितृ गण को स्वधाम में हवि प्रदान करने की कृपा करें जो हमारे पितर यहां विराजमान हैं जो हमारे पितर यहां विराजमान नहीं हैं जिन पितरों को हम जानते हैं जिन पितरों को हम नहीं जानते हैं वह सर्वज्ञ अग्नि आप उन्हें जानिए आप श्रद्धा पूर्वक इस यज्ञ को अच्छी तरह संपादित कीजिए पितरों को नमन जो पितर पूर्व में हुए हैं जो पितर बाद में हुए हैं जो पार्थिव हैं जो धर्म पालक हैं उन सभी पितरों को सादर यह हवि प्राप्त हो हे अग्नि जैसे हमारे पितरों ने देह से युक्त होकर ऋतलो को पाया पवित्र किया ज्ञान का विस्तार किया अज्ञान का भेदन किया हम भी उन्हीं की तरह दिव्य लोक को पाएं हे agne आप यहां विराजिए हम यज्ञ और अर्थ की कामना से संविधा से आपको प्रज्वलित करते हैं आप अग्रगामी हैं आप पितरों को हाव ग्रहण करने के लिए बुलाने की कृपा करें हे इंद्रदेव आपने जलों से फेन से ही नमज के सिर को काट दिया आप सभी अजय शत्रु को नष्ट कर दीजिए सोम राजा है सोम अमृत है सोम हमें मृत्यु से दूर रखते हैं सोम यज्ञ से सत्य को उपलब्ध कराते हैं सोम यज्ञ से बल उपलब्ध कराते हैं सोम यज्ञ से इंद्रियों में इंद्र का सामर्थ्य उपलब्ध कराते हैं सोम यज्ञ से दूध उपलब्ध कराते हैं सोम यज्ञ से अमृत उपलब्ध कराते हैं सोम यग्य से मध उपलब्ध कराते हैं प्रराण ररोपी हम स बुद्धि के जलों के विीच दूधवीता है। ृत से सत््य के प्राप्ति करता है यह इंद्रियों में सामर्य प्रदान करता है यह हमें दूध के प्राप्ति करता है यह हमें अमृत के प्राप्ति कराता है यह हमें मधुर पदार्थ के प्राप्ति करता है है। आदत देव सोम को जलों से एक प्रथक कर पीते हैं ृत से सत्य के प्राप्ति करते हैं। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं यह हमें दूध की प्राप्ति कराते हैं यह हमें अमृत की प्राप्ति कराते हैं यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं ब्राह्मणों के साथ प्रजापति ने प्रवित अन्न से रस के सोम रूपी दूध को अलग करके पीते हैं ऋत से सत्य की प्राप्ति कराते हैं यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं यह हमें दूध की प्राप्ति कराते हैं यह हमें अमृत की प्राप्ति कराते हैं यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं एक ही मार्ग मल का त्याग करता है और वहीं यौन इंद्रियों में प्रवेश करके राजैश्वरे को छोड़कर के गर्भ जरायु से आवृत्त कर जन्म के साथ उसे प्रकट करता है ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है यह हमें दुग्ध की प्राप्ति कराता है यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है प्रजापते ने सत्य और असत्य दोनों और अलग-अलग रूपों में स्थापित किया तब प्रजापते ने असत्य को अश्रद्धा के रूप में स्थापित किया प्रयापति ने सत्य को श्रद्धा के रूप में स्थापित किया ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है यह हमें दूध की प्राप्ति कराता है यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है प्रयापति ने वेदों से ग्राह्य और आग्रह रूप को पिया ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है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 जैसे सीसे के यंत्र चेतांत आरुण आदि को बनाया जाता है वैसे ही मन से मनेसी और कभी इस यज्ञ की वे की बढ़ोतरी करते हैं अश्विनी देव यज्ञ को संपन्न करते हैं सविता देव सरस्वती देवी वरुण देव इंद्र देव के रूप को औषधियों से पुष्ट करते हैं इस यज्ञ के अमृतमय स्वरूप को सची आदि तीनों देवताओं ने धारा इन्हीं को उनकी खोज की बहुत प्रकार की त्रण के लोभ से उन मत्स्य शरीर में रोम हुए यज्ञ में त्वक् को प्रकट किया लाजा उनका मांस हुआ वैद्य सुनेय कुमार रुद्र जैसे स्वभाव के हैं उन्होंने और देवी सरस्वती ने इंद्रदेव के शरीर को पूरा बनाया अस्थि मज्जा मांस आदि और गायों का त्वचा का आंद्रमान किया सरस्वती देवी ने दोनों अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर मन से विशेष सुंदर तथा दर्शनीय शरीर की रचना की रस चवाया धैर्य से विकार नाशक इसको के शरीर को उपजाया सरस्वती देवी और अश्विनी कुमारों ने दूध से चमकीला हुआ अमृत उपजाया कृष से उपजाया वीरय को उपजाया अज्ञान वाली बुद्धि दुर्मति जय बांधुओं को दूर किया उद्वद्य और वाद को बाहर निकालने का प्रबंध किया इंद्रदेव संरक्षक हैं इंद्रदेव ने हृदय से सत्यकोजन सविता देव ने प्रौडस से सत्यकोजन वरुण देव ने औषध से यकृत को ठीक किया गले की नाड़ी को ठीक किया वायु की अस्थि और पित्त को यथावस्थित किया पात्र थाली और आंतें पीड़ित हुई रसों को गुदा और अन्य भागों का तक संचारित करते हुए हमारे लिए ये अच्छी दुधारुगायम की तरह हैं सेन के पंख की तरह हमारा अपलीहा है नाभि आ संधि संचालक है उधर माता की तरह है कुंभ ने बड़ी आंत को जाना कुंभ में स्थापित सोम ने जननेंद्र का उद्भव हुआ सतधारे सोम ने मूल स्रोत को दुहा कुंभ ने सुधा को पितरों के लिए भेंट किया इंद्रदेव के इस शरीर में सुख और मस्तक सत्य के पवित्र हैं सत्य से पवित्र हैं सत से जुवा और वाणी पवित्र है अश्वनी कुमार और सरस्वती देवी ने इसे पवित्र बनाया गोदा मलविसर्जन के लिए शरीर में बनाया वास्ती और शेष जनेंद्र भी दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों के रूप में दो अमर नेत्र सृजे दाग से तेज सृजा हव्य से नेत्रों में ज्योति सृजी गेहूं के बाल और पैरों से लोम सृजे नेत्र दोनों पक्षों का संरक्षण करता है परम शक्ति की नासिका में बल सींचा ग्रहों ने अमृतमय प्राणों को श्वास की राह मिली सरस्वती ने उपभाग से ब्यान को प्रकटाया पैर से बाहर में लोम को उपजाया ऋषभ ने इंद्रियों का आरोप रचा कानों में बल बढ़ाया श्रवण शक्ति वाले कानों की रचना की जाओ तथा कुछ से बाहों के बालों की उत्पत्ति की वे ऋषि मुहा में मीठी लार उपजाए विराट इंद्रदेव के शरीर के द्वारा वृक्ष के लोम के नीचे के भाग लोम हुए विराट इंद्रदेव के शरीर के व्याघ्र के लोम स्मस्त्र हुए सिर तथा यश के केश उपजे लोभ के लिए शिखा का निर्माण हुआ अन्य इंद्रियों की त्वचा पर बाल सिंह के लोभ के रूप में हुए इंद्रदेव के अंगों को नैवेद वैद्य अश्वनी कुमारों ने आत्मा से जोड़ा और सरस्वती ने आत्मा को अंगों से जोड़ा उन्होंने इंद्र के रूप को 100 वर्ष की आयु तक अनश्वर बनाया चंद्रमा के साथ ज्योति की ज्योति के अनश्वरता को प्रकट किया सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों से योनि के बीच में गर्भवती हैं सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों की भारिया हैं सरस्वती देवी इंद्रदेव को धारती हैं जलों के रस के साथ वरुण देव साम से इंद्रदेव को पुष्ट करते हैं जलों में सरस्वती श्रीमान राजा को जयंती हैं वैद्य अश्विनी कुमार और देवी सरस्वती ने पशुओं के तेज से इंद्रदेव के लिए हवि निर्मित की दूध और घी को मधुमक्खियों के मधु के साथ मिलाकर मधुर पेय निर्मित किया अमृत जैसा सोम रस तैयार किया शक्तिवर्धक सोम रस तैयार किया